ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासु ओम ज्ञानतिरांद ज्ञानांजनशलाकया चुन्मितमै श्रीगुरव नम श्रीचैतन्य मनोभेष्ट स्थात यूतले स्वयं रूपा मह्यमें ददा स्वदाक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुजगत्पते गोपेश गोपिका राधा राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदवेश्वरी सुते देवी प्रणमा हरिप्रिवांचा कलपत कृपा सिंधु व पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंदत गदाधर गौर गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे तो आज बहुत ही विशेष दिन है श्री कृष्ण मधुर और हमारे संप्रदाय के महान आचार्य श्री नरोत्तम ठाकुर का आविर्भाव है तो नरोत्तम ठाकुर का जो लीला चर्चा है उसका वर्णन करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से वही जगत में प्रकट होते हैं और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का विशेष रूप से प्रचार प्रसार करते हैं तो नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं ही अपने ग्रंथ प्रार्थना में लिखते हैं कि ठाकुर वैष्णव पद अवनि सुसंपद कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस पृथ्वी के महान संपदा हैं एक में धन है इस पृथ्वी का जो महान महान वैष्णव घन है तो ये बात स्वयं नरोत्तम ठाकुर के लिए भी लागू होती है कि वो कोई सर्वसाधारण भक्त नहीं थे एक विशेष आचार्य थे जिनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने चूज़ किया था तो चैतन्य महाप्रभु ने बहुत विशेष विशेष लोगों को चूज़ किया और इस आंदोलन का जो प्रचार करने के लिए उन्होंने लगा दिया है उसमें से एक नरोत्तम दास ठाकुर थे हम सब जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तीन ऐसे विशेष भक्तों के बारे में उनके प्राकट्य के पूर्व बताया था एक थे नरोत्तम दास ठाकुर उनके पूर्व थे श्रीनिवास आचार्य क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गए तो उनको केवल एक ही चिंता सता रहे थे कि मैंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है जिसका प्रचार प्रसार मेरे जाने के बाद कंटिन्यू होना चाहिए हाँ जैसे कोई पिता अपनी धरोहर को आगे देता है वो ये सोचता है कि ये आगे कई पीढ़ियों तक चले हर एक को अपने वंश की चिंता होती है आ? पुत्रार्थे क्रियते भार्या विवाह क्यों करता है व्यक्ति क्योंकि पुत्र चाहिए पुत्र पिंड प्रदायते पुत्र क्यों चाहिए पिंड दान करेगा तो ये जो वंश परंपरा है ऐसे आगे बढ़ाना चाहता है व्यक्ति भौतिक रूप से लेकिन जो आध्यात्मिक आचार्य गण है भगवान है वो अपनी ये जो शिक्षाएं हैं और भौतिक जगत के जीवों को वापस ले आने का जो उनका आंदोलन है वो कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं लंबे समय तक तो चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम श्रीनिवास आचार्य के बारे में बोला था हाँ जब जब श्रीनिवास आचार्य के जो पिता है गंगाधर भट्टाचार्य और उनकी माता लक्ष्मी देवी हाँ ये बंगाल से जगन्नाथपुरी आए थे और उनको ये डिज़ायर थी कि संतान चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये क्वालिफाइड डिवोटी दाम्पत्य है तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति या भक्त पहुँचाना होगा उनके पास जो आगे प्रचार करे तो एक अलग ही बड़ा वर्णन है उनके का श्रीनिवास आचार्य के हाँ तो दूसरे थे नरोत्तम दास ठाकुर जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने मुखारविंद से बोला जिनके नामों का उच्चारण किया और चैतन्य मंगल के द्वारा हम जानते हैं हाँ श्रील प्रभुपाद पाद जहाँ लोचनदास ठाकुर वर्णन करते हैं कि भगवान श्री चैतन्य स्वयं ये बोल रहे हैं कि धर्म छाड़ी दूर देशे जाए हा पापी तापी कुछ ऐसे लोग होंगे इस देश को छोड़ के दूर दूर के देशों में जाएंगे लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हम मोर सेनापति भक्त जाइबे तथा एक ऐसा भक्त आएगा सेनापति भक्त वो वहां तक भी पहुंच जाएगा और क्या हाथ में लेगा वो संकीर्तन खड़ग लैया हाथे संकीर्तन का जो खड़ग मीन्स तलवार सेनापति सेना कुछ तो हाथ में होना चाहिए ना बिना शस्त्र के सेनापति किस काम का तो वहां कहते हैं संकीर्तन खड़ग लैया हाथे संकीर्तन रूपी तलवार को मेरा सेनापति भक्त हाथ में लेगा इवन महाप्रभु कहते मैंने भी वही तलवार यूज की है संकीर्तन की और वो क्या करेगा उस तलवार के द्वारा हृदय में हृदय में छेद कर देंगे हृदय की जो अभावना है भोग की भावना है उसको निकाल के काटी में फेलिया कहते हैं कि काट दांगे उसको और उनके हृदय में ये जो कृष्ण भावना है उसको स्थापित करेंगे तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र बहुत ही विस्तृत रूप में हमें दो ग्रंथों में प्राप्त होता है एक है नरहरि चक्रवर्ती के द्वारा रचित जो बंगाली ग्रंथ हैं नरोत्तम विलास उसमें पढ़ने को मिलता है और दूसरे हैं जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास उन्होंने बहुत ही अद्भुत ग्रंथ लिखा है हाँ प्रेम विलास जिसमें इन तीनों वैष्णवों का चरित्र बहुत ही विस्तृत रूप से है श्रीनिवास श्यामानंद प्रभु और तीसरे हैं नरोत्तम दास ठाकुर तो प्रेम विलास के शुरुआत में ही जब नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र का वर्णन करते हैं नित्यानंद दास तो वह कहते हैं इसको श्रवण करने मात्र से दो चीजें व्यक्ति प्राप्त कर पाता है एक है उसके हृदय में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव वह प्राप्त करता है केवल सुनने मात्र से इसलिए तो ध्रुव चरित्र में भी तो वर्णन करते ही शुक्रदेव गोस्वामी कि ध्रुव महाराज के इस चरित्र को श्रवण करने मात्र से भवेद भक्ति भगवान के प्रति भक्ति के जो भावना है वो वृद्धिंगत होगी बढ़ेगी इस ध्रुव के चरित्र को सुनने से तो उसी प्रकार से ये कहते हैं कि ये नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र क्योंकि भगवान या भक्त का चरित्र भगवान से अभिन्न है कृष्ण कहते है, जन्म कर्म छ दिव्यम मेरा चरित्र मेरा कर्म आदि दिव्य है तो उसी प्रकार से उसी धरातल का है उनके भक्तों का भी अमृतमय चरित्र इसलिए तो क्योंकि जो भगवान के भक्त है वो भगवान से अभिन्न है जहां जहां भगवान अवतरित होते हैं जहां जहां भगवान प्रकट होते हैं उन उन स्थानों में उनके भक्त उनके संग जाते हैं हा? संग में जाते हैं और उन लीलाओं में भाग लेते हैं इसलिए भगवान के भक्तों का जो चरित्र है वो भी जन्म कर्मच दिव्य इस कैटेगरी में आता है ऐसा वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में लिखते हैं तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र की विशेषता है जिसको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति पूर्ण संतुष्टि अनुभव करता है है और दूसरा क्या है? जो भगवान का पवित्र नाम है उसके प्रति एक टेस्ट जागृत एक प्रकार का रुचि उसके हृदय में जागृत होता है कृष्ण नाम के उच्चारण करने के लिए तो ऐसे हाँ आए ये नरोत्तम ठाकुर का चरित्र है हमारे पास समय है थोड़ा जिसके अनुपात में हम कुछ वर्णन करने का प्रयास करेंगे उनका जो जन्म आदि है तो ऐसे नरोत्तम ठाकुर प्रकट होते हैं खेतुरी ग्राम में खेतुरी ग्राम वृंदावन से अभिन्न है ऐसा कहा जाता है इवन बड़े बड़े महात्मा गण ये डिजायर करते हैं भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अगला जन्म मुझे प्राप्त हो तो कहा प्राप्त हो जाए खेतुरी ग्राम में नरतम महाशय का प्राकट्य हुआ है तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए तो कई बार प्रयास किए संस लेते ही केशव भारती से दंडा लिया कि नहीं लिया भाग रहे थे वृंदावन हेकि उनको आकाशवाणी हुई आकाशवाणी बहुत पुरातन चीज है वो कंस के समय से आ रही है आजकल की आकाशवाणी नहीं है हा? तो ये जो आकाशवाणी अभी समय नहीं है अभी तो वो चैतन्य महाप्रभु थे, श्री कृष्ण चैतन्य अभी समय नहीं है वृंदावन जाने का तो नित्यानंद प्रभु शांतिपुर लाते हैं तो वृंदावन जाने का पहला अटेम्प खत्म हो गया फिर पूरी आने के बाद चैतन्य महाप्रभु सोचते मुझे फिर से वृंदावन जाना है क्योंकि सबको यही तो कामना करनी चाहिए मोर यही अभिलाष विलास कुंज दीवोवास विलास कुंज है लीलाओं का वो कुंज है आनंद का वो कुंज है वृंदावन वही वास्तव में जाने योग्य स्थान है इस जगत में तो सारे भक्त भग, भगवान आचार्य गण वृंदावन ही जाना चाहते हैं तो ऐसे पहली बार महाप्रभु फेल हो गए वृंदावन जाने के लिए दूसरी यात्रा आरंभ की उन्होंने और उन्होंने कहा मैं वृंदावन जाऊंगा तो नवद्वीप होते हुए जाऊंगा अपने दोनों दो माताओं का दर्शन करूंगा एक तो सची माता दूसरी गंगा माता गंगा में स्नान आदि करके निकल जाऊंगा तो महाप्रभु निकले तो पूरी से हजारों हजारों की संख्या में भक्त उन लोग उनके पीछे चल रहे थे हर कोई महाप्रभु के साथ जाना चाहता है जैसे जगन्नाथ पुरी की यात्रा में देखा महाराज जब स्टेज में आ रहे थे महाराज तो चल ही नहीं पा रहे थे हर कोई उनको धक्के लगा के उनके आगे पीछे करके जा रहा था हाँ तो वैसे ही जब महाप्रभु निकले जब वृंदावन की यात्रा में तो हजारों भक्त उनके साथ निकल पड़े महाप्रभु आगे आगे चलते थे जहां जहां चरण रखते थे वहां वहां लोग जाकर चरण धुल लेते थे हाँ तो इतने गड्ढे हो गए पूरे रास्ते में जहा जहां चरण पड़ा कई फुट गहरे गड्ढे बन गए इतनी चरण धूल लेते जा रहे थे क्योंकि महत्दो रजो अभिषेकम ये भागवत की चीज को फॉलो कर रहे थे सारे कि तभी भगवान के प्रति अनुराग होगा जब ऐसे महत्वों के चरणों के रज से क्या होना चाहिए हमारा अभिषेक होना चाहिए तो महाप्रभु आए यहाँ नवद्वीप तक आ गए और वहां चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर बाद में आते लेकिन यहां से जाते जाते कनाई नटशाला तक जाते हैं रूप सनातन से मिलते हैं और कनाई रूप सनातन से मिलने के बाद सनातन गोस्वामी कहते आप ये कहा एक सर्कस वाले के जैसे जा रहे हो सर्कस अपना पूरे सारे झुंड को लेकर चलता है हाँ तो आपको तो वृंदावन जाने की ये परिपाटी नहीं है वृंदावन तो अकेले जाने जाना चाहिए या तो कोई एक व्यक्ति साथ में लेके जाना चाहिए महाप्रभु ने सोचा ये सही बोल रहे हैं वहां से सोचा अभी वृंदावन नहीं जाऊंगा ये सनातन की वाणी सच है तो चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन को दीक्षा दी है वहां से मालदा जो आज भी वो स्थान है नदी पार करोगे तो कनाई नटशाला आता है राम केली है फिर मालदा है बीच में गंगा नदी है उस तरफ कनाई नटशाला है वहाँ आज इसकोन का एक सेंटर है तो वह कनाई नटशाला में महाप्रभु गए और वहा वहां से फिरने क्या किया दूर देखा और बहुत जोर जोर से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगे अपने भक्तों के साथ बल्कि कीटशाला में गंगा पार करने के बाद बैठ गए और महाप्रभु ने कहा मैं वृंदावन नहीं जाऊंगा नित्यानंद प्रभु कहते क्या हो गया वृंदावन नहीं जाऊंगा उसके लिए तो संन्यास लिया था वृंदावन जाने के लिए महाप्रभु कहते हैं मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया है अभी व्यक्ति को वहीं रहना चाहिए जहाँ उसका मन डिस्टर्ब नहीं होता या शांत रहता है उसको जहाँ अच्छा लगे उस स्थान में रहना चाहिए व्यक्ति को तो नित्यानंद प्रभु तो सोच रहे थे कि क्या हो गया तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं तो यहाँ रुका हूँ अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए तो फिर चैतन्य महाप्रभु उस रात्रि वहां रहते हैं और सुबह उठते ही सारे भक्तों को लेकर जोर जोर से संकीर्तन करने लगते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे दे लादा, दे लादा। तो जब चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से संकीर्तन करने लगे तो अचानक ही ये जो कृष्ण नाम है वो उच्चारण करने के बजाय चैतन्य महाप्रभु चिल्लाने लगे जोर जोर से नरोतम, नरोतम, नरोतम। नरोता, नरोता, नरोता, नरोता। तो ये सब नित्यानंद प्रभु वैसे अचंभित रहते वो अद्भुत है अवधूत हाँ, है अवधूत का अर्थ क्या है जो हमारे अवगुणों को धोते रहते हैं अवगुणों की तो धुलाई करते हैं वो अवधूत है ऐसे भक्तगण कहते हैं तो इनको लगा कि क्या हो गया आ, ये हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने के लिए आए हैं हैं ये आज अचानक नरतम नरतम क्यों चिल्ला रहे फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के कंधे में हाथ रख दिया जोर जोर से लोने लगे तो भक्त लोग जो ऊंची आवाज में कीर्तन कर रहे थे उन्होंने सोचा साउंड थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि महाप्रभु को देखते क्या बोल रहे हैं तो जैसे इन भक्तों ने अपना कीर्तन थोड़ा सॉफ्ट कर दिया धीरे कर दिया तो चैतन्य महाप्रभु सारे जो प्रेम के विकार हैं हाँ उसको प्रकट करने लगे चैतन्य महाप्रभु लोटपोट होने लगे गिरने लगे और अचानक नरतम नरतम जगह फिर अभी मथुरा मथुरा कहने लगे वृंदावन वृंदावन कहने लगे और सीधे देखकर सारे भक्तों का जो हृदय है वो फटने लगा और इनको लगा कि अभी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने सोचा अभी ये अपनी अंतिम लीला प्रस्तुत करने जा रहे हैं मानो यहाँ से ही इनका क्या होने वाला है अप्राकट्य होने वाला है इस जड़ जगत से चले जाने वाले हैं तो सारे हजारों हजारों जो विलेजर्स थे गांव के लोग थे ग्रामवासी थे वो सब लोग आए उनको देखने के लिए उनको मिलने दे, देख रहे थे हजारों हजारों की संख्या संख्या में लोग जब उनको देख रहे थे तो उनमें भी कृष्ण प्रेम उदित होने लगा लेकिन महाप्रभु मथुरा मथुरा बोलना बंद नहीं हो रहा था फिर अभी वो चिल्लाने लगे वो कहने लगे हे श्रीमती राधिका हा मेरा जो शरीर है आपके विरह में जल रहा है हाँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ हे ललिता हे विशाखा हे चंपक लता आप कहा हो हे मेरे प्राण सखियों में सखियों आप कहा हो तो कभी वो राधा रानी के भाव में रोदन कर रहे थे कभी कभी कृष्ण की भावना में वो रोदन कर रहे थे तो वो इस विरह को महाप्रभु कहने लगे मैं अभी सहन नहीं कर पा रहा हूं यदि मेरे प्राणनाथ मुझे प्राप्त नहीं होते तो मैं अभी वो गंगा थी वहां कहते इसी यमुना में कूद जाऊंगा हाँ तो ये पूर्ण रूपे न वृंदावन की भावना में वो डूबे हुए थे और नित्यानंद प्रभु सोचने लगे कि अभी अप्रकट होने वाले हैं महाप्रभु तो फिर अचानक ही क्या किया इन्होंने चैतन्य महाप्रभु की जब ऐसी स्थिति देखी तो नित्यानंद प्रभु गए उनकी कानों में जाकर जोर जोर से बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम। तो चैतन्य महाप्रभु बाह्य दशा में आते हैं कृष्णदास कविराज कहते हैं महाप्रभु हमेशा तीन दशाओं में निमग्न रहते हैं एक अंत दशा बहि दशा और अर्धबाह्य दशा लीला में वर्णन करते हैं तो इस प्रकार से जब भी महाप्रभु को बाह्य दशा में लाना होता था तो उनके चाहे पूरी के भक्त हो या नवद्वीप के भक्त हो उनके पास एक ही मंत्र था और वो कौन सा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बाह्य दशा में आते हैं और बाह्य दशा में आए तो पुनः वो नरतम नरतम का कीर्तन करने लगे तो सब ने सोचा कि ये नरतम नरतम क्यों चिल्ला रहे हैं तो कुछ लोग सोचने लगे कुछ भक्त सोचने लगे कि मानो चाहे नरतम नाम का कोई महापुरुष का प्राकट्य होने वाला है कोई महापुरुष महापुरुष प्रकट होने वाला है तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन करते हैं और उनको अपने आसोन से भिगा देते हैं और वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये नित्यानंद प्रभु कहते हैं ये नरोत्तम कौन है ये नरतन और नरतम नरोत्तम नाम का आप उच्चारण क्यों कर रहे हो हाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे नित्यानंदा तुम देख रहे हो सामने तो कहते देखो उस पार एक गांव है गडेराट वो बहुत ही रम्य स्थली है जहा आगे चलकर मेरी जो इच्छा है और मेरी इच्छा क्या है कृष्ण भावना का वितरण मेरी इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक महान भक्त का प्राकट्य आगे चलकर होने वाला है क्योंकि मैं नवद्वीप में प्रकट हो गया तो मैंने नवद्वीप को डुबो दिया कृष्ण भक्ति से हरे नाम संकीर्तन से और नवद्वीप को डुबाने के बाद मैं सीधा जगन्नाथपुरी आया अभी जगन्नाथपुरी भी डूब रहा है महाप्रभु तो इतने जगन्नाथपुरी में निमग्न रहते थे कि वहां वो कभी बार चलते थे तो वहां की पृथ्वी हिलने लगती थी भूकंप आ जाता था क्या आ जाता था पूरे में भूकंप अर्थ पे लोग परेशान होके थे, हे महाप्रभु क्या लगा के रखा है आपने या हमारे जो झोपड़ियां जो हैं कुटिया है वो टूट फूट रही है आप थोड़े अपने भावों को क्या करो संभाल के रखो आपका एक एक जो पद इस धरा पर पड़ता है तो वो ना भूकंप ला देता है तो इतना भाव प्रेम में निमग्न होते थे कि एक चरण कमल महाप्रभु का पड़ता था तो पृथ्वी को असह्य होता था उसको झेलना तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कहते नीलाचल को भी मैंने एक प्रकार से डुबो दिया है लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं आगे जगत में आने वाले लोगों के लिए ये जो कृष्ण प्रेम है ये महान धन है उसको प्रिजर्व करने करके रखना चाहता हूं हाँ ताकि आगे चलकर उस महान धन का कोई व्यक्ति वितरण करे तो जब ये सुना नित्यानंद प्रभु ने तो उन्होंने बोला कि आप बहुत विचार कर रहे हो तो वो कौन व्यक्ति है जो कौन ऐसा कृपा पात्र व्यक्ति है जो इस कृष्ण भावना का वितरण करेगा आगे चलकर तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद भी ये जो आंदोलन है वह अप्रकट हो जाए मैं चाहता हूं कि ये जो आंदोलन है वह हमेशा आगे बना रहे वास्तव में ये सबसे बड़ी चिंता है कृष्ण की या चैतन्य महाप्रभु की आचार्य वो है जो इसी चिंता को लेकर क्या करता है जीवित रहता है या अपना आचरण करता है इसलिए प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं प्रभुपाद को ये चिंता थी एक तो इस आंदोलन का प्रचार करने की और उसके बाद उनके जाने के उपरांत ये आंदोलन बना रहे हमेशा के लिए इसलिए उन्होंने अथक प्रयास करके ग्रंथों को लिखा अथक प्रयास करके भक्त बनाए मंदिर बनाए योजनाएं बनाए और जीबीसी भी बनाए कि आगे चलकर क्या हो यह जो आंदोलन है किसी न किसी प्रकार से बंद ना हो जाए रुक ना जाए क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु की सर्वोच्च चिंता थी वही चिंता श्रील प्रभुपात की भी थी तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि आगे चलकर कोई व्यक्ति होना चाहिए हाँ जो इस आंदोलन को बढ़ाए तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नित्यानंदा तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कितना अधिक मेरे प्रति है तुम कितना अधिक चिंता करते हो मार खाए प्रेम दे दयालु तो नहीं है भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं जो ये नित्यानंद प्रभु है वो सबसे बड़े दयालु हैं कि मार खाने के बाद भी क्या करते हैं उस व्यक्ति को प्रेम देना चाहते हैं या प्रदान करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी बहुत चिंता है जड़ जगत के जीवों को ये कृष्ण भावना देने की और तुम्हारा सबसे अधिक प्रीति मेरे प्रति है तो इसलिए तुमने मेरे लिए बहुत रोदन किया है इसलिए तुम्हारे जो आश्रु है वो वास्तव में कृष्ण प्रेम का भंडार है उसको मैं क्या करना चाहता हूँ रखना चाहता हूँ आगे चलकर उस महान नरतम के लिए उसको हम प्रिजर्व करेंगे तो वह पद्मा नदी है बंगाल में पूर्व बंगाल में ये जो गंगा है जब बहती है बंगाल में जाने के बाद कई शाखाएं होती हैं तो पूर्व बंगाल में ये नदी जब बहती है तो उसे पद्मा कहा जाता है तो जब महाप्रभु ने कहा इसी पद्मा में हम उसको रखेंगे और आगे चलकर वो नरोत्तम को प्राप्त हो जाएगा इसलिए नरोत्तम ठाकुर क्या है प्रेमय तनु चैतन्य महाप्रभु के प्रेमय तनु है सर्वसाधारण देह नहीं है उनका उनका तो प्रेम से पूरा वो शरीर है दिव्य शरीर है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने क्या किया उस प्रेम धन को लिया अभी हमारे दिमाग से परे है ये प्रेम धन एग्जैक्टली क्या वस्तु है हा? हमें तो प्रसाद समझ में आता है जो स्थल रूप में है उसको देखने मात्र से हमारा प्रेम द्विगुणित हो जाता है तो ये कृष्ण प्रेम हमारे लिए दूर है, बस हमें सुनना चाहिए, और प्रार्थना करनी चाहिए तो ऐसे उन्होंने उस प्रेम धन को ले लिया और वो पद्मा में दोनों ने प्रवेश किया जैसे ही दोनों ने प्रवेश किया उनके स्पर्श करने मात्र से जो पद्मा नदी का जो जल है बढ़ने लगा इतना अधिक बढ़ने लगा मानो सुनामी आ रहा है गांव के लोग सोचने लगे कोई बारिश नहीं हुई तूफान नहीं आया ये जल इतना अपना सीमा लांग कर बाहर क्यों आ रहा है तब उनको पता चला कि ये जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का स्पर्श पाकर ये जो पद्मा नदी है पूर्ण रूपे ना हो रही है तो जैसे ही पद्मा नदी के उसमें प्रवेश किया इन्होंने उस प्रेम धन को रखने के लिए निवेदन किया तो पद्मा नदी मूर्तिमान स्वरूप में प्रकट हो गई इन्होंने कहा आपको ये प्रेम धन हम रख रहे हैं आपके पास इसको आगे चलकर नरोत्तम को देना है आपने पद्मा कहती हैं, पद्मावती बोले प्रभु करो निवेदन के मने जाने वो कारण नामो उन्होंने निवेदन करते हुए कहा है प्रभु मैं कैसे जानूंगी कैसे समझूंगी कि ये नरोत्तम कौन है हाँ तो महाप्रभु कहते हैं जहर पर से तुम्हें अधिक उछालिबा से ही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा वो कहते हैं कि जिनके जिस व्यक्ति के स्पर्श मात्र में स्पर्श करने मात्र से तुम और अधिक बहुत तरंगे निकल पड़ेगी तुम्हारे तुमसे तो ये जान लो कि वो व्यक्ति कौन है नरतम है उछलने लगोगी तुम अधिक जिसके स्पर्श मात्र से हाँ तो नरोत्तम दास ठाकुर के लिए चैतन्य महाप्रभु यह दिव्य प्रेम धन रखते हैं पदमा रिवर के पास और वहां से उसको क्रॉस करने के बाद चैतन्य महाप्रभु चले जाते हैं जगन्नाथपुरी की ओर तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी जाने के बाद फिर नित्यानंद प्रभु को एकांत में बुलाते हैं गंभीरा में और उनका आदेश देते हैं आदेश देते हैं कि बंगाल में जाओ और जाकर क्या करो पहले तो कहते करह संसार, कर संसार मैरिज करलो विवाह करलो लो हाँ एक गुप्त आदेश और दूसरा कहते हैं प्रचार करो तो ऐसी दो चीजें उनको बोलते हैं और वो निकल पड़ते हैं और कौन सा प्रचार करने के लिए कहा था नित्यानंद प्रभु को हरे कृष्ण महामंत्र का हा हरे नाम तो इन्होंने जाके एक और चीज ऐड की कौन सा नाम ऐड किया गौरंगा, गौरंगा। तो ये हरे ना हरे कृष्ण मंत्रा बोला था लेकिन ये नित्यानंद प्रभु जाकर ये नाम भी ऐड कर दिए गौरांगा गौरा उसका भी प्रचार करने लगे हाँ कि गौरांग की शरण ग्रहण करो तो ऐसे नित्यानंद प्रभु आते हैं प्रचार आदि करते हैं फिर बाद में उनको वीरचंद्र प्रभु की प्राप्ति होती है वसुधा के द्वारा वो भी महान प्रचार करते हैं राड देश में श्रीनिवास प्रचार करते हैं ओरिसा में श्यामानंद प्रभु आदि प्रचार करते हैं आ, फिर ये नरोत्तम दास नरोत्तम दास ठाकुर के लिए भी एक योजना थी तो इस प्रकार से हाँ चैतन्य महाप्रभु वापस आते हैं तो वहां कृष्णानंद जिनका नाम है कृष्णानंद मुजुमदार और उनके भाई थे पुरुषोत्तम देव तो इन इन दोनों के दो पुत्र हुए कृष्णानंद दत्त रोज शालीग्राम शिला की पूजा करते थे मुझे पुत्र चाहिए और आगे चलकर उनको पुत्र की प्राप्ति होती है हाँ उनकी जो पत्नी थी नारायणी देवी और उनके द्वारा बल्कि नरोत्तम ठाकुर का प्राकट्य होता है दस महीने दस दिन गर्भ में रहने के बाद नरोत्तम ठाकुर क्या करते हैं प्रकट हो जाते हैं और प्रकट हो जाते एस्ट्रोलॉजस्ट कहते हैं कि ऐसा महापुरुष होगा जिसके जो सारे जगत के आनंद का कारण बनेगा हाँ, तो वही है नरोत्म दास ठाकुर सबके आनंद का कारण बने आगे चलकर उनका नाम नरतम रखा गया क्योंकि वो सबसे अधिक महान थे ऐसे कहा जाता है कि जब नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ तो चारों वर्ण और आश्रम के लोग इकट्ठा होकर नृत्य करने लगे और हरि नाम का गान करने लगे ये छोटे से ही बालक थे तो नरोत्तम दास ठाकुर का जब अन्न संस्कार करना था तो उनको वैसे ही फूड खिला रहे थे लेकिन वो बालक मुंह खोल नहीं रहा था खा भी नहीं रहा था तो फिर ब्राह्मणों ने कहा कि ये बालक तभी खाएगा जब वो जो पदार्थ है फूड है वो कृष्ण को अर्पित होना चाहिए हाँ तो वो कृष्ण प्रसाद जब उनको प्रदान किया तो उन्होंने उसको स्वीकार करते हैं और बचपन के बारे में वर्णन आता है कि वो श्रुतिधर थे हाँ श्रुतिधर सुन एक शून्य मात, मात्र से स्मरण रखते थे तो लेकिन एक विशेषता थी नरोत्तम दास ठाकुर की बाल्यकाल में जैसे ही अपनी पाठशाला से घर आते थे तो खेतुरी में आज भी आप खेतुरी जाओ बहुत सुंदर स्थान है लेकिन दुर्भाग्यवश 99 नाइन परसेंट मुस्लिम्स है वहां और एक परसेंट हिंदू कम्युनिटी है और बस सारे मुस्लिमों के घर हैं तीन चार साल पहले हम गए थे खेतूरी तो वहाँ एक ही स्थान है जहाँ नरोत्तम ठाकुर का मंदिर है बाकी तो सारे दूसरे लोग भरे हुए हैं छोटा सा ही गांव है लेकिन नैसर्गिक रूप से बहुत ही सुंदर है सब जगह वो पद्मा नदी बह रही है नारियल के पेड़ हैं, खेतिया हैं, बहुत सुंदर स्थान है आज भी वैष्णवगंज जाते हैं और बड़ा विशाल मंदिर है जिसमें नरोत्तम ठाकुर के विग्रह है और एक पत्थर है जिसके ऊपर नरोत्तम ठाकुर बैठकर कर प्रतिदिन हरिनाम का उच्चारण करते हैं तो ऐसे नरोत्तम ठाकुर खेतुरे में जब पाठशाला से वापस आते थे तो कृष्णदास नामक जो ब्राह्मण थे उनके पास दौड़ के जाते थे क्यों दौड़ के जाते थे उनकी एक ही लालसा होते थे कि वो महाप्रभु के बारे में सुनना चाहते थे और महाप्रभु के जितने संगी हैं उनके बारे में सुनना चाहते थे इन में उनको बहुत अधिक बहुत अधिक अधिक लालसा थी रुचि हुआ करते थे इन आचार्यों के बारे में सुनने में और चैतन्य लीला को सुनने के लिए तो ऐसा सुनने सुनने से क्या हो गया उनको इतना अधिक अनुराग हो गया महाप्रभु के प्रति और उनके पार्षदों के प्रति और साथ ही साथ वृंदावन के प्रति हाँ। तो ऐसे वृंदावन के प्रति इतना आकर्षण उनके हृदय में बढ़ा कि वो रोने रोने लगे हरी हरी कबे हब वृंदावन वासी हा उनके गीत में भी आता है प्रार्थना में कब वो दिन आएगा कि मैं वृंदावन का वासी बनूंगा हाँ, तो ऐसी भावना इतने अधिक होने लगी उनके हृदय में दिन रात रोने लगे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए वृंदावन जाने के लिए तो नित्यानंद प्रभु एक रात्रि में स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि हे नरोत्तम बल्कि उनकी माता उनको नारू कहा करते थे हाँ तो ये नरोत्तम को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि बस तुम्हे तुम्हारी सिद्धि मिल जाएगी केवल कुछ ही कदम घर से चलो तक तक चलो तक। वहाँ जाने जाने के बाद सारे तुम्हारे मनोरथ है, है वो कहा प्राप्त होगी तो ये जो नरोत्तम है सुबह उठते हैं अभी बालक ही थे चल पड़ते हैं पदमा नदी की ओर अभी कई बार गए थे लेकिन उसमें डूबे नहीं थे हाँ बच्चों के साथ खेला करते थे लेकिन स्नान आदि नहीं किया था लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर हाँ नित्यानंद प्रभु की विशेष आज्ञा से जब पद्मा में प्रवेश करते हैं तो वही चीज हो गई वो पद्मा नदी इनके स्पर्श मात्र से उछलने लगी जल फैलने लगा और पद्मा नदी सोचने लगी कि यही हुए वो नरोत्तम जिनके लिए मेरे पास जो महान धरोहर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने रखी है तो पदमा नदी आती है और उनको कहती हैं कि ये आपका ये जो हुँ? प्रेम रखा है ना आपके लिए अभी वो प्रेम लिक्विड फॉर्म में था हाँ कोई ऐसा स्थूल फॉर्म में नहीं था तो इनको तो समझ में नहीं आ रहा था क्या कृष्ण प्रेम आपके लिए रखा है और वो ले लो तो ये थोड़े अचंबित से हो गए थे कि कैसे मैं लोग तो उन्होंने क्या किया पदमा नदी ने कहा कि क्या करो तुम उसको पियो तो जैसे उन्होंने पिया जो भी जल था उसका पीने मात्रा से और इतना पिए कि पूर्ण संतुष्टि तक पिए वर्णन आता है पूर्ण तरह से संतुष्ट ना हो जाए जैसे कोई प्यासा होता है उसको जब तक पानी और मांगता है और मांगता है पीता है संतुष्ट हो जाता है शांत हो जाता है वैसे इन्होंने पूर्ण संतुष्टि तक वो प्रेमामृत का पान किया और जैसे पिया तो चेंजेज नजर आने लगे ऐसे देखने लगे क्या है वो क्या हो गया मैं तो ब्लैक एंड वाइट था <laughs> अभी पूर्ण रूप वर्ण हो गया हो क्या हो गया हूं? गौर गौर हो गए वो प्रेममय तनु था ही। तो अभी गौर तनु हो गए हा ऐसा तनु उनका हो गया गौरवर्ण हो गया और स्वाभाविक रूप से वो नाचने लगे रोने लगे जीवा से कृष्ण नाम का उच्चारण करने लगे गौरांग नित्यानंद को पुकारने लगे तो ये सब हो रहा था तो ये नरोत्तम दास ठाकुर सोचने लगे मेरे साथ क्या हो रहा है हाँ तो वैसे ही वो बाहर आ जाते हैं और उस समय उनकी माता बहुत चिंतित थी काफी समय से ढूंढ रही थी सुबह से कि ये नरोत्तम नारू कहाँ चले गए तो ढूंढ सब जगह ढूंढा लेकिन फाइनली पता चला ये तो पदमा के किनारे बैठा है तो पद्मा नदी के तीर पर आके देखती है दूर से मेरा बालक तो ब्लैक एंड वाइट था यह अभी सुवर्णवर्ण का बालक हो गया है ऐसे कैसे सोच रही थी यही है लेकिन रंग भेद है चेंज हो गए नजदीक जाके देखा यही है मेरा नारू तो फिर वो नारू को उठाती है नरतम को उठाती है और ले जाती है कृष्णानंदत्त और वो। तो वो कहती है कि क्या हो गया नरोत्तम तुम्हें वो कहते है कि एक सुवर्ण वर्ण बालक को मैंने देखा और मेरे शरीर में घुस गया वो ऐसे नरोत्तम ठाकुर अपनी माता को कहते हैं कि महाप्रभु चैतन्य जो वर्ण के हैं है वो एक कहते बालक के रूप में वो मेरे शरीर में घुस गए है और तब से ऐसे नरोत्तम ठाकुर पूर्ण रूपे कृष्ण के जो प्रेम है उसमें डूबने लगते हैं और फिर उनसे रहा नहीं जाता कि मैं वृंदावन जाना है तो घर वालों को लगता है कि ये तो पागल हो गया है भूत ने पछाड़ लिया है अनाप शनाप बोल रहा है तो ये ओझा को बुलाते हैं ओझा कहता है कि इसको जाकल का सूप बना के पिलाना पड़ेगा जाकल को क्या कहते हैं सियार का सूप वो प्रभुपाद के साथ भी हुआ था ना मुर्ग चिकन सुप <laughs> लीलामृत पे आता है शुरुआत के इसमें वर्णन आता है गोस्वामी लिखते हैं तो वैसे कहा कि इसको सीआर का ये सूप पिलाना होगा दास ठाकुर रोने लगे उन्होंने अपने पिता को कहा हमें शरीर का त्याग कर दूंगा अभी के अभी यदि किसी की हत्या हो जाए मेरे लिए तो डर जाते हैं फिर उनकी इस बहाने उनके फादर को दूर जाना होता है काम के लिए हाँ तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर वो बहाना बनाकर अपने घर से निकल पड़ते हैं हाँ और निकल पड़ते हैं बल्कि उनके फादर को लेने के लिए कोई ज़मींदार के सिपाही आए थे तो मदरने का चलो फादर नहीं तुम जो चले जाना वहाँ से वापस आ जाना उन सिपाहियों के साथ नरोत्तम दास ठाकुर गए और बीच में ही बहाना बना क्या हो गए भाग गए तो मैं सोच रहा था ये ये जो आंदोलन शुरू किया है ये भागने वालों ने शुरू किया है और अब सारे प्रोमिनेंट आचार्य को देखो वो भागे ही है ये चैतन्य महाप्रभु को देखो सन्यास लेने के लिए रात में भागे एक तो घर से भागे भाग के नदी में जंप लगाई और वो घाट को बाराकोन पता नहीं कौन सा घाट है नवदीप बारा कोना घाट वहां कूद के दौड़ते दोड़। वर्णन आता इतने दौड़े नवोद्वीप से जो महाप्रभु ने रनिंग की मैराथन शुरू की थी वो कटवा में जाके रुक गए उसके जो कुटिया थी केशव भारती की और गए जाते ही बोला मुझे सन्यास चाहिए उन्होंने कहा जा तुम्हारे माँ को माँ माँ से पूछ के आ जाओ और पत्नी से पूछ के आओ तो ऐसा वर्णन आता वृंदावन दास ठाकुर कहते संन्यास लेने के लिए महाप्रभु पागल हो चुके थे वो फिर से दौड़ने लगे तो केशव भारती देखते ये तो चला जाएगा फिर से नवदीप कहते रुको रुको मैं तुम्हें दूंगा उनको रोकते हैं और उनके बाद उनके जो दो सेनापति हैं रूप सनातन को लीजिए उन वो तो वहां से भागे हैं राम केले से पहले खुद रूप को समय भागे दूसरे भाई को भगाने के लिए कुछ पैसे रख दिए और वो भी जेल से भाग गए हाँ, तो आगे चल कर आए थे रघुनाथ दास गोस्वामी ये तीन गोस्वामी तो भागे ये में से रघुनाथ दास गोस्वामी भी मंगल आरती में किसी पुजारी को बुलाने के लिए यदुनंदन आचार्य ने कहा था तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी वहां से भाग पड़े और सीधा कहाँ जाकर रुके गंभीरा के सामने जगन्नाथपुरी तो वैसे ही ये नरोत्तम दास ठाकुर भी भागते हैं भागते भागते है। और उनके पास न खाने लगभग कई दिनों तक तो उन्होंने खाया नहीं एक बार जब रास्ते में सो गए महाप्रभु आते हैं ब्राह्मण के रूप में उनको दूध का पॉट देते हैं उसको पान करते फिर से शक्ति संपन्न होते हैं, फिर से भागने लगते हैं तो जहां जहां महाप्रभु गए थे काशी वाराणसी ये ये जो इलाहाबाद ये सब रूट करते करते नरोत्तम ठाकुर मथुरा में आते हैं विश्राम घाट में जहाँ वो भूतेश्वर महादेव का दर्शन करते हैं फिर केशव का दर्शन करते हैं और उस जल में स्नान करके थोड़ा सा बैठ जाते हैं तो आसपास लोग चर्चा करते हैं अरे ये गोस्वामी गण तो अप्रकट हो गए हैं बल्कि जब नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन पहुंचने वाले थे उस रात्रि में रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और उस समय कुछ ही आचार्य बचे थे रूप सनातन तो नहीं थे लोकनाथ गोस्वामी थे गोपाल भट्ट गोस्वामी थे जीव गोस्वामी थे श्रीनिवास आचार्य पहले ही पहुंचे थे ठाकुर ठाकुर के पहले। तो आने वाले हैं रात्रि में ही जीव गोस्वामी के स्वप्न में रूप गोस्वामी जाते हैं कहते कल महान आचार्य आएगा महान भक्त आएगा नरोत्तम उनका स्वागत करने के लिए सुबह सुबह गोविंदेव मंदिर जाना जीव गोस्वामी को बोला था और ये श्रीनिवास आचार्य को भी स्वप्न आया कि कल तुम तो महान एक भक्त से मिलने वाले हो तो सुबह जल्दी जल्द ही मंदिर में उनका स्वागत करने के लिए जाना तो ये मानो इनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी ब्रज में और सारे जो बंगाल से भक्तगण आते थे उनका एक एकमेव स्थान हुआ करता था गोविंद मंदिर तो नरोत्म दास ठाकुर जैसे पहुंचते हैं तो वहां उनका स्वागत होता है गोविंद देव का दर्शन करने मात्र से मूर्चित होकर गिर पड़ते हैं नरोत्तम ठाकुर फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य लोकनाथ गोस्वामी ये सारे आते हैं लोकनाथ गोस्वामी उनके हृदय में हाथ रखकर कहते हैं नरतम, उठो उठो तो जैसे ही आवाज सुनी नरोत्तम की जो मूर्छा है मूर्छित अवस्था से बाहर आ जाते उठ जाते हैं और उठकर यू कहते हैं मैं आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं आप मुझे क्या कीजिए दीक्षित कीजिए लोकनाथ गोस्वामी मेरा मुझसे वो संभव नहीं होगा वो कार्य मुझसे नहीं होगा आप बिना दीक्षा करके तुम्हें दीक्षा की क्या आवश्यकता है तुम्हारा नामकरण तो महाप्रभु ने कर दिया है सब कुछ तो महाप्रभु ने कर दिया प्रेम भी दे दिया दीक्षा तो उनको चाहिए जो कृष्ण प्रेम से रहित है लेकिन कहते नहीं महाप्रभु ने दीक्षा लिया उनके सारे आचार्यों ने दीक्षा लिया यदि मैं दीक्षा नहीं लूंगा तो गुरु के आदेश को कैसे समझूंगा और उस आदेश को कैसे अनुभव करूंगा कि एक का गुरु का जो आदेश है वो लाइफ एंड सोल है कहते मुझे आश्रय दीजिए उन्होंने कहा सोचता हूं लोकनाथ गोस्वामी ने एक साल तक वेट करवाया और इन्होंने उनसे दीक्षा लेने के लिए हर चीज करने के लिए तत्पर हो गए। वर्णन आता है लोकनाथ गोस्वामी तो दीक्षा नहीं दे रहे थे जहां लोकनाथ गोस्वामी सुबह मल त्याग करने के लिए जाते थे ये राजकुमार है नरोत्तम दास ठाकुर वहां जाते थे मल त्यागने के उपरांत एक झाड़ू लेके जाते थे और झाड़ू लेकर वो सारे स्थान को साफ करते थे साफ मिट्टी रखते थे जल आदि से परिष्कार करके उस झाड़ू को छाती में लगा के चिल्लाते थे हे लोकनाथ प्रभु आप मेरे ऊपर कब कृपा करेंगे मेरे जैसे बद्ध जीव का कब आप उद्धार करेंगे आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर कब होगी ऐसे बहुत जोर जोर से रोदन करते थे केवल लोकनाथ गोस्वामी की कृपा के लिए तो ये लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि ये क्या हो गया है मैं रोज आकर देखता हूं कोई ये सांप जगह मुझे दिखाई देती है तो फिर लोकनाथ गोस्वामी छुप कर देखते हैं एक दिन उन्होंने देख ही लिया कि इसने परिष्कार करके झाड़ू को अपने छाती में लगा के जिस झाड़ू से परिष्कार किया था वो स्थान उसको छाती में लगा जोर जोर से क्रंदन कर रहे हैं लोकनाथ गोस्वामी पिघल जाते हैं श्रुपात करने लगते हैं वाही लोकनाथ गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर का आलिंगन करते और उनको ले आते अपने कुटिया में और अपने विग्रह के सामने बिठा कर कहते जाओ यमुना स्नान करके आओ आज मैं तुम्हें क्या करूंगा दीक्षित करूंगा और उनको फिर दीक्षा प्रदान करते हैं और दीक्षा के समय कहते आपको भक्ति रसाम सिंधु का अध्ययन करना है जीव गोस्वामी से शिक्षा लेनी है इतनी मालाओं का जप करना है ये सारी जो चीजें हैं बहुत सारे नियम देते हैं हाँ तो उनको स्वीकार करते हैं और ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर वहां सिंसियरली सेवा करते हैं और हम सुनते एक दिन श्रीमती राधे का राधा रानी नरोत्तम ठाकुर के स्वप्न में आती है कहती है कि तुम यहां कृष्णा और मैं नॉन में विशेष लीला करने आने वाली हूं और वहा हम सब सखियों ने सोचा है कि कृष्ण को स्वीट राइस बना के ऑफर करेंगे। करेंगी तो ये स्वीट राइस बनाने की सेवा चंपक लता सखी की है और तुम तो चंपक मंजरी हो तो तुम क्या करो उनको आसिस्ट करो। ऐसा स्वप्न देखकर ये चंबित हो जाते हैं। सीधा कहते कंफर्म करना पड़ेगा ये चित्र विचित्र स्वप्न जो है गए लोकनाथ गोस्वामी के पास लोकनाथ गोस्वामी तो कहते आहो भाग्य आहो भाग्य साक्षात हाँ ब्रज की जो श्रीमती राधे राधा रानी हैं आपके ऊपर उन्होंने पूर्ण कृपा की है तो कहते हैं कि आप वो सेवा में तत्पर हो जाओ और फिर ये मानस सेवा वो करते हैं एक दिन सुबह उठकर ही अपने मानस सेवा में लगते थे लगभग कई छः सात घंटे बीत गए एक स्थान में बैठकर मानसिक सेवा में नियुक्त थे स्मरण कर रहे थे राधा कृष्ण की लीला का और उसमें मैं प्रवेश कर गए और चंपक मंजरी के रूप में चंपक लता सखी का आशिष्ट करते हुए ये दूध बॉइल करने की सेवा थी हाँ नरोत्तम कई बार हम सोचते हैं ना बहुत प्रोमिनेंट सेवा चाहते हैं हम लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए महाप्रभु कहते हैं आई नंद पतितम मां विषमे भवाम बुधो मुझे क्या बना दो आप कि आपके चरण कमलों का धूलिका कन बना लीजिए हमारा ये स्थान है नरोत्तम दास ठाकुर जैसा आचार्य ब्रज लीला में दूध बॉयल कर रहे हैं हां। हम तो बड़ी बड़ी चीजें बड़ी बड़ी सेवा चाहते हैं ना हम कहते नहीं मुझे किचन में डाल दिया हाँ ये करने के लिए बोल दिया मुझे हाँ तो लेकिन यहाँ जैसे वो बॉयल कर रहे थे और स्मरण में निमग्न थे देखा कि फायर इतनी तेज हो रही है कि वो दूध बाहर गिरने वाला है अभी सोचे क्या करे दूध को अभी बाहर गिरने दे या रोके। वो माता होती तो कहती जाने दो, को गिरने दो। लेला में को गिरा देती है। वैसे उठा लेते हैं। और जैसे बाहर रखते हैं तो अपने बाह्य दशा में आके देखते हैं ये मानसी सेवा थी उनकी देखते कि उनके हाथ पूर्ण रूप जल गए है और जल गए हैं तो वो अभी सोचती है हाथ जले हुए हाथ हाथों को कहा लेके घूमू उसमें कपड़ा लपेटते हैं लपेटकर वो जाते हैं भक्त मिलते रहते सुबह सुबह लोकनाथ गोस्वामी देखते हैं जीव गोस्वामी को पता चलता है तो जीव गोस्वामी कहते हैं पूरे ब्रज में मानसी सेवा हा आपसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता करने वाला आगे के लिए आप एक महान एक एक उदाहरण हो इसलिए इस कारण जीव गोस्वामी उनको टाइटल देते हैं महाशय क्या है टाइटल देते हैं महाशय चरणाश्रय करी से महाशय महाशय शब्द का अर्थ क्या है जो राधा रानी के चरणों का जिन्होंने आश्रय किया है स्वीकारा है वो वास्तव में महाशय हैं और ऐसे ही जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास को आचार्य की उपाधि दी थी वो भी एक अलग लीला है तो इस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर वहां रहते हैं जीव गोस्वामी के अंडर शास्त्रों का अध्ययन करते हैं मैत्री करते श्यामानंद प्रभु और श्रीनिवास आचार्य से और फिर उनको एक महान सेवा करने का सौभाग्य मिलता है जीव गोस्वामी कहते हैं कि अभी पुस्तक वितरण का समय आ गया है गोस्वामियों ने ग्रंथ लिखे केवल यहाँ समाधि देने के लिए नहीं लिखे है ना कुछ समाधि है ग्रंथ समाधि सनातन गोस्वामी के भजन कुटिर में जाओगे समाधि में जाओगे तो उधर एक ग्रं समाधि उसका नाम है ग्रंथ समाधि ऐसे ऐसे ग्रंथ है आचार्यों के ये गौड़िया आचार्यों के कि जो हाँ आगे आने वाले लोगों के बुद्धि से परे थे सोचा उनको आगे क्या भेजे तो उनको समाधि दे दिया तो फिर वो वितरण करने का काम श्रीनिवास आचार्य के ऊपर सौंपा उनके साथ ये दो वैष्णव भी जुड़े नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु फिर नरोत्तम दास ठाकुर जाते अपने आध्यात्मिक गुरु के पास मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए लोकनाथ गुस्सा में उनको दो सेवा देते हैं वो कहते हैं विग्रह की आराधना करो और दूसरा कहते हैं आपना जीवन पूर्ण रूपेण समर्पित करो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तो इसको हृदय में धारण करके ये निकल पड़ते जब ग्रंथ चोरी हो जाते हैं वान विष्णुपुर वान विष्णुपुर भी जाना चाहिए सबको वो एग्जैक्टली वृंदावन लगता आज भी जाओगे इतने सारे मंदिर है वहाँ मदन मोहन और बहुत सारे मंदिर हैं ये जितनी ट्रेनें जाते हैं ना हावड़ा की ओर पुरी की ओर वो वान विष्णुपुर रेलवे स्टेशन ही है तो ऐसे वहाँ चोरी हो जाती है ग्रंथों की तो श्रीनिवास आचार्य कहते नहीं नहीं आप चले जाओ तो ये जाते फिर खेतुरी वगैरह जाते हैं समय तो हो गया लेकिन फिर सक्ष्म में वर्णन करता हूँ नरोत्मदास ठाकुर जाते हैं फिर प्रचार आदि करते हैं पहला गौर पूर्णिमा मनाते हैं और सारे जानवा माता सब लोग कहते ने आप कीर्तन करो आप कीर्तन करो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था तुम एक ऐसा कीर्तन ना कीर्तन स्टाइल ले आओ जो सब लोग उससे शुद्ध हो जाएंगे गडेर हाट उस उसका नाम है गरा नहाड़ी कीर्तन स्टाइल हाँ जो उन्होंने शुरू किया था नरोत्तम ठाकुर ने एक विशेष उनका हाँ, स्टाइल था कीर्तन का तो ऐसे नरोत्तम ठाकुर ने वहाँ पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया सबके आदेशों पर उन्होंने कीर्तन किया और गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में जहाँ पंच तत्व और सारे आचार्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए थे और वही चीज फिर आगे हुई आगे उन्होंने सब जगह हजारों हजारों लोगों को प्रचार किया और हजारों की मात्रा में सबको दीक्षा प्रदान की तो ऐसे विशेष आचार्य हैं नरोत्तम ठाकुर जिनका अप्राकृत्य बड़ा विशेष था हाँ वो खेतूर्य के पास ही गां्भिला एक स्थान है वहाँ अपने शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती के पास वो जाते हैं और वहाँ जाकर वो कहते हैं मैं गंगा स्नान करना चाहता हूँ तो गंगा में उनको ले जाते हैं दो डिसाइपल्स दोनों ओर से उनकर उनके ऊपर जल डालते हैं और जैसे जल डालते गंगा का तो उनका जो प्रेमय तनु है वो दूध बन जाता है और जैसे मानो बर्फ है आईस से वो पिघलता है उसी प्रकार से उनका जो दिव्य देह था सबके सामने पिघला मिल्क फॉर्म में और पद्मा नदी में क्या होता है अप्रकट होता है तो ऐसे विशेष आचार्य है नरोत्तम दास ठाकुर जिनको याद करने के लिए प्रभुपाद ने हमें रोज एक प्रार्थना दी है और वो कौन सी प्रार्थना है गुरुवंदना है हाँ जो नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा प्रदत्त है इवन ये जो ओम अज्ञान तिमिर या श्री चैतन्य मनोभिष्टम यह भी उनके ग्रंथों में प्राप्त होता है प्रेम भक्ति चंद्रिका तो ऐसे नरोत्तम ठाकुर ने दो ग्रंथ लिखे थे प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका तो उन दो ग्रंथ के बारे में गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज कहते थे कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए आपके पास कितने पैसे चाहिए दो आना चाहिए हा? दो आना चाहिए। तो दो आना लेकर आप मार्केट में जाओ और वहां नरोत्तम दास ठाकुर के ग्रंथ को खरीदो और उनको पढ़ने मात्रा से आप कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको जगन्नाथपुरी में कहा था ये जगन्नाथपुरी गए थे नौरोत्मदास वहा जहां एक स्थान है वहाँ सारे आचार्य उनसे मिले और एक स्थान में वो बहुत करंदन करने लगे एक स्थान है नित्यानंद प्रभु ने कीर्तन किया था जगन्नाथ मंदिर के थोड़ा सा नजदीक मेन गेट के पास ही है जहा नित्यानंद प्रभु ने झाड़ियों में कीर्तन किया था और वह बहुत बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे ये नित्यानंद प्रभु उनके साथ कीर्तन कर रहे थे बहुत जोर जोर से सारे बच्चे रो रहे थे कृष्ण के लिए तो ये ठाकुर जब आए तो उन्होंने कहा है वो स्थान जब ये नित्यानंद ने कीर्तन किया था छोटे छोटे बच्चों के साथ ठाकुर नरो जाते हैं वहां प्रवेश कर उसने रोदन करने की अपने एक शिष्य को वहां बिठा देते हैं कहते हैं, अभी मैं जा रहा हूं तुम कीर्तन करो तो वो जो शिष्य था वो बड़ी बड़ी झांजे लेता है ना जैसे बीक करताल हाँ जयपता का महाराज का करताल है ना बड़ा बड़ा बंपर्स लेते हैं उसको झांझ कहते हैं ना बड़ी बड़ी झांझ तो उसको लेके वो कीर्तन करता रहता है कीर्तन करता रहता है पूरा दिन रात खाते नहीं पीते नहीं और आगे चलकर वो स्थान अभी वो मठ बना उसका नाम पड़ा झांझ पीठा मठ क्या नाम पड़ा झांझ को पीटा उन्होंने आज भी आप जाओगे नरोत्तम ठाकुर के वर्शिपेबल डिटी है वहां बंगाल से आए हुए खेतुरी से बहुत सुंदर विग्रह मंदिर के बहुत ही नजदीक है तो झांझ पीटा मठ तो ऐसे उस समय जब नरोत्तम ठाकुर पूरी गए थे महाप्रभु उनको स्वप्नों में ले गए थे सब स्थानों में और उनको रथ यात्रा का सीन भी दिखाया था जो कीर्तन हो करते थे सात पार्टीज का वो नरोत्तम ठाकुर को सपने में कोने में खड़ा करके कहा देखो ये देखो रथ यात्रा और ये देखो सेवन पार्टीज कैसे कीर्तन कर रही है जगन्नाथ के लिए और उसके अलावा उनको वहां कहा था कि है नरोत्तम तुम नई कीर्तन विधि को स्टार्ट करो जो सबको मंत्र मुग्ध करने वाली है और तुम्हारे कीर्तन आदि से क्या करो जो मेरी लीलाओं का उद्देश्य है मेरी शिक्षाएं हैं उनको प्रचार करो और कंपाइल करो हाँ इससे क्या होगा सारे जगत के जीवों का उद्धार होगा और आगे चलकर तुम प्रचार करो तुम्हारी सहायता के लिए ये रामचंद्र कविराज आएंगे तो इनके बड़े क्लोज फ्रेंड थे हाँ शुरुआत में भक्त लोग आते और वो गीत गाते हैं ना है है है। है कविराज है कोई जिनके संग की कामना कौन कर रहे है नरोत्तम दास ठाकुर पहले तो लगता है भगवान राम भगवान राम तो ये रामचंद्र कविराज बहुत अमेजिंग वैष्णव है जिनका बहुत अनुर तो फाइनली जब खेतुरी में वो रहें और उनको बहुत ही विलाप करने लगे वृंदावन के वियोग में और जब उनको पता चला कि श्रीनिवास आचार्य अप्रकट हो गए हैं तब उन्होंने रामचंद्र का अप्रकट होने वाले हैं तो रामचंद्र कविराज वृंदावन चले आए फिर इनको कहा कि आप भी चलो नरोत्तम दास ठाकुर को दूसरी बार वृंदावन नहीं गए कहते नहीं नहीं मुझसे रहा नहीं जाएगा वहाँ तो इतने सारे वैष्णव अप्रकट हो गए उनके विरह में मुझे रहा नहीं जाएगा तो फिर इधर ही रहे और बाद में उनको पता चला लेटर आया कि श्रीनिवास आचार्य भी चले गए रामचंद्र कविराज भी चले गए तो फिर वो स्फूर्ति आ गई जय आनी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर वहाँ एक स्थान है खेतुरी में प्रेम तली जहाँ बैठ उन्होंने नाम किया था और ये प्रार्थना आदि ग्रंथों का रचना उन्होंने की थी एक एक खेती है जिसके बीच में ऊँचाई है एक सुंदर वृक्ष हैं वो उनका स्थान है बैठने का जहाँ उन्होंने इन ग्रंथों की रचना की थी या ये जो गीत है उनके मुखार से निकले थे तो ऐसे रामचंद्र नरोत्तम दास ठाकुर हैं जो श्रील प्रभुपाद के भी बहुत फेवरे, फेवरेट आचार्य थे उनका एक गीत चैतन्य वहा प्रभुपाद को बहुत प्रिय था हम हर बार सुनते हैं लंदन में प्रभुपाद थे तो यमुना माता ने कहा प्रभुपाद जो प्रभुपाद अपना सब कुर्ता वगैरह निकाल के दोपहर को अपना हारमोनियम लेके गाने बैठ गए तो उनको कोई अकेले गाया करते थे उनके एक दो सेवक सेक्रेटरी और यमुना माता जी थी तो उन्होंने पूछा यमुना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है यमुना माता जी ने कहा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा तो वो भी कहने लगी प्रभुपाद आपका कौन सा फेवरेट है तो वो कहते नरोत्तम दास ठाकुर का हरि हरि विफले जन्म गोवाइनू मनुष्य जीवन पाया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया विष तो ऐसे प्रभुपाद के फेवरेट सॉन्ग था नरतमदास ठाकुर का तो उनसे उनका आज आविर्भाव है तो आज के दिन इन आचार्यों को डायरेक्ट अप्रोच किया जा सकता है उनको कृपा की याचना हम करें हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे मंदिर मंदिर की मधुर मधुर कनेक्शन है बोल, <laughs> श्रील श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर अविर्भाव तिथि के श्रील प्रभुपाद के पिताई गौर प्रेमानंदे